शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है यह मेरा मत है जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है इसमें संशय नहीं है जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं शौनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगता लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है मुनिवरों अधिक कहने से क्या लाभ मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप पापहरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता पापा नाम हरणे संभोर नामने शक्ति रिजावती कर तुम मुने पूर्वकाल में महापापी राजा शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई दिजवरों इस प्रकार मैंने तुमसे भगवन नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया है अब तुम भस्म का महात्म सुनो जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है इसके दो भेद बताए गए हैं उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ सावधान होकर सुनो एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म महाभस्म के भी अनेक भेद हैं वह तीन प्रकार का कहा गया है स्रोत स्मार्त और लौकिक स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है महामुने वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है ऐसा कहा गया है अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि सात मंत्रों द्वारा जर्म से भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्जन या लेपन करना चाहिए महर्षि जाबालि ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े ऐसा श्रुति का आदेश है भगवान शिव और विष्णु ने भी तिरक त्रिपुंड धारण किया है अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्यों शूद्रों वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रक्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है